उच्च रक्त दबाव ये बहुत है गांव-गांव में उच्च रक्त दाव होता क्या है आप सीधे से सरल भाषा में मैं समझाता हूँ की कि आप किसी का नाड़ी परीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं नहीं, तकलीफ आती है चलो ठीक है ऐसा करना कि किसी भी व्यक्ति को अगर ये शिकायत है कि मुझे धाप बहुत लगती है सांस बहुत तेज चलती है थोड़ा भी चलता हूँ तो बैठना पड़ता है घाम बहुत आता है पसीना बहुत आता है मन तनाव रहता है झोप नहीं आती ये जितनी भी शिकायत वो करेगा तो समझ लो उसको हाई बीपी। अब नाड़ी का ये है कि आप पकड़ सको तो फिर देखो उसको एक मिनट में अगर उसकी नाड़ी 80 के ऊपर निकल गई, तो उच्च रक्त दबाव बहुत है बहत्तर से 80 के बीच में है तो उच्च रक्त दबाव होने की तैयारी है और बहत्तर और उसके आस है चौहत्तर तो स्वस्थ बहत्तर चौहत्तर के आस पास तक हो तो चलेगा एक मिनट में स्वस्थ व्यक्ति का साठ वर्ष तक बच्चों का तो बहुत ज्यादा होता है 80, 85, 90 तक होता है कभी कभी 100 भी होता है तो बच्चों के लिए नहीं बात कर रहा हूँ अभी बड़ों के लिए बात तो उच्च रक्त दबाव है ये पता चल जाएगा। ऑप्शिम लेवल जो है 80 तक अगर है एक मिनट में तो आप समझ लो कि उच्च रक्त दबाव लगभग किनारे पर है शुरू हो सकता है अस्सी के ऊपर है तो बिल्कुल पक्का है अब उच्च रक्त दबाव है ये तो समझ नहीं आया तो रक्त दबाव होता क्या वो भी समझ लो हमारा जो हृदय है ना ये शब्द जिससे बना रि दया इससे हृदय बना रि माने लेना संस्कृत शब्द और दया माने देना लेना देना लेना देना यही धंधा करता है हृदय क्या लेता है रक्त को लेता है फिर वापस देता है रक्त को लेता है फिर वापस देता है फिर तो रक्त लेते समय दबाव पड़ता है फिर रक्त को देता है तब भी दबाव पड़ता है तो रक्त लेते समय जो दबाव पड़ता है वो तो नीचे का रक्त दबाव कहते हैं एक सिस्टोमिक होता है एक डायस्टोलिक होता है तो नीचे वाला है लेते समय और ऊपर वाला है देते समय रक्त जहां से वो लेता है धमनियों से तो धमनियों पे दबाव आता है और जब देता है तब भी उन्हीं पर दबाव आता है तो एक मिनट में बहत्तर बार वो लेना देना करता है अगर बहत्तर से ज्यादा बार कर रहा है तो उच्च रक्त दबाव की तरफ गया और बहत्तर से कम कर रहा है तो निम्न रक्त दबाव की तरफ गया अब जिनको उच्च रक्त दबाव है उनकी औसत यही है मैं मैथी दूं सबसे अच्छी औषध है इससे अच्छी कोई नहीं उच्च रक्त दबाव परमाणु गई दो चम्मच भी एक गिलास पानी सबसे अच्छी औसत लेने की पद्धत बता दिया सुबह लेना है खाली पेट इसके साथ मदद करने वाली एक औषध है जो मदद करेगी वो है दूधी भोपले का रस दूधी भोपड़ा दूधी भोपड़े का रस अगर इसके साथ लेंगे तो उच्च रक्त दबाव बहुत जल्दी ठीक होगा हाई ब्लड प्रेशर नहीं दूधी भोपले का रस हमेशा भोजन से एक तास पहले मात्रा, मात्रा कम से कम एक गिलास दूधी बोपले का है हम्म और जब रस निकालेंगे ना बोपले का तो छिलका उतारना नहीं है छिलके सहित पानी नहीं मिलाना बिल्कुल नहीं सीधे रस मिक्सर में डालिए रस निकलेगा वहीं वही ना क्योंकि भोखले बहुत पानी आता है अस्सी तो पानी है वो नहीं कुछ भी मिला नहीं चलेगा ज्यादा से ज्यादा कुछ मिलाना हो तो काली मिर्च मिला सकते हैं मिरी और कुछ नहीं मिला सकते मीट भी, भी नहीं भी नहीं उच्च रक्त दबाव इसकी एक ही सबसे अच्छी औषधि है स्वयं पाक घर में मैथ भी मदद करने के लिए दूधी भोपले लेता है दोनों साथ लेंगे जल्दी ठीक होता और जिनको उच्च रक्त दबाव है ना उनका भी पक्ष वही है जो डायबिटीज का पक्ष है दूध और दूध की बनी कोई चीज नहीं खाना हाँ अब बता रहा हूँ उसके आगे सबसे वही है दूध और दूध की बनी चीजें नहीं खाना होम्योपैथी बहुत औषधि है कम, कम से कम सौ है तो आप उस सौ में कंफ्यूज हो जाएंगे तो एक लक्षण में एक काम करेगी दूसरे में एक काम करेगी तीसरे में एक काम करेगी अब उच्च रक्त दबाव है पानी की प्यास बहुत है तो ब्राइनिया उच्च रक्त है पानी की प्यास नहीं तो बेलडोना उच्च रक्त है पानी की प्यास सामान्य है तो नस्वी का इसमें सौ औषधि इसलिए वो बताते मैं फंसाना नहीं चाहता आपको आपको सीधी औषध बताइए मैं भी जिसमें कुछ सोचने का ही नहीं और दीदी गोखले कर आयुर्वेद औषधि है ना बराबर उनको तीन महीने तक लेना अच्छा किसी भी रोग में काबुड़ को छोड़कर काबुड़ एक ऐसा रोग है जिसमें आठ दस दिन ज्यादा औषधि नहीं लेना चाहिए बाकी सभी में लेकर अभी निम्न रक्त दबाव निम्न रक्त दबाव की सबसे अच्छी औषध है काकवी का देख लो ना एक मिनट में अगर बहत्तर से बहुत कम है हृदय की घर पर तो निम्न रक्त दबाव निम्न रक्त दबाव वालों को भी चक्कर बहुत आते हैं कमजोरी बहुत लगती है लेता रहता है तो भी कहता मुझे बहुत कमजोरी लग रही है काम नहीं करता फिर भी कहता बहुत कमजोरी हो रही है तो निम्न रक्त दबाओ तो काकड़ी जो है ना पानी में मिला पीना एक चम्मच काकवी आधा गिलास पानी दो चम्मच काकवी एक गिलास पानी गोड़ भी पी सकते हैं और सबसे अच्छा होता है कॉफी तो पूछ लो आप शाकाहारी हो की मांसाहारी अगर वो शाकाहारी हो तो मत पिलाओ कॉफी में खून नहीं है चाय में है कॉफी पिलाओ उसको निम्न रक्त दबाओ की सबसे अच्छी औषध कॉफी चाय नहीं उत्तर वो चाय हो कॉफी हो लेकिन वही चीज औषध के रूप में वो तो उसको ठीक होने के लिए लगता है और निम्न रक्त दबाव हो तो शुगर कम या बिल्कुल मां के बराबर तो अच्छा होता है और निम्न रक्त दबाव वालों को कॉफी में दूध भी नहीं डालना चाहिए स्ट्रांग कॉफी पीनी चाहिए चाय भी औषध है निम्न रक्त दबाव की लेकिन बस उसमें यही है कि वो शाकाहारी लोगों के लिए नहीं है वो चाय हो कॉफी हो लेकिन वही चीज औषध के रूप में वो लेता है तो उसको ठीक होने के लिए लगता है हाँ और निम्न रक्त दबाव है तो शुगर कम या बिल्कुल ना के बराबर तो अच्छा होता है और निम्न रक्त दबाव वालों को कॉफी में दूध भी नहीं डालना चाहिए स्ट्रॉन्ग कॉफी पीनी चाहिए चाय भी औषध है निम्न रक्त दबाव की लेकिन बस उसमें यही है कि वो शाकाहारी लोगों के लिए नहीं है मांस खाने वालों को चाय भी औषधि है निम्न रक्त दबाव की ठीक है अब आगे बढ़ते है डायबिटीज हुआ उच्च रक्त दबाव हुआ निम्न रक्त दबाव वो तो एथरेटिस से है तो मैं अभी दिखाता हूँ करके कैसे नाप के है कोई डॉक्टर बेस्ट ब्लड प्रेशर चेक करने का लन है तो मांग के लाओ देगा या उससे बोलो डॉक्टर को बोलो कि सबको सिखाने का है। आजकल क्या हुआ है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ गया है मुश्किल से एक सवाल से उपल का आता है तो वो एकदम सीधे बताता है डिस्प्ले सीधे आ जाता है आप उसको लगाओ पत्ती बांधो और पंप करो हवा तो वो सीधे बता देता है कि आपका उच्च रखते इतना है दबाव निम्न रखते दबाव एक ही सेकंड में बता देता है तो वो आप चाहो तो खरीद के घर में रख लो सवा सौ रुपए का है वो तो यही कहते हैं ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र बीपी ऑपरेटस कहो उसको अपरेटस यंत्र ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र उसमें ऊपर लिखा रहता है एक डायस्टोलिक माने हाइ सिस्टोलिक लो ऐसा उसमें लिख के आता है बहत्तर से चौहत्तर सामान्य है नहीं, वो मत जाइए उसमें नब्बे का कैलकुलेशन मत करिए इसमें कंफ्यूजन होगा आप सीधे नाड़ी की गिनती करिए एक मिनट में बहत्तर चौहत्तर पिछहत्तर तक है तो सामान्य है अस्सी के ऊपर है तो हाई है और बहत्तर के नीचे है तो लो है नाड़ी गिन लीजिए ये सबसे सरल है यंत्र से भी सरल है और यंत्र कई बार खराब हुआ तो धोखा देता है नाड़ी किसी की धोखा नहीं देती तो नाड़ी पकड़ना सीख लीजिए धीरे धीरे अपना पकड़ते रहिए पहले तो आपको तलाशने में तकलीफ आएगी है कहाँ तो कभी यहाँ रख के देखिए कभी यहाँ रख के देखिए ताम, हाँ सामान्य रूप से ये है मैं जहाँ हाथ रखा तीन उंगली मेरी रखी है ये जगह पर सबकी नाड़ी है राइट की ही देखनी चाहिए ये है देखिए मेरी उंगली यहाँ रखिए आप खुद टच करके देखिए ना पंपिंग है रही है वो आपने तो इसको बिल लीजिए सरल माही दे रहा हूँ ये कभी झूठ नहीं बोलते पेशेंट झूठ बोलेगा ये नहीं झूठ बोलते हाँ तब नहीं दस मिनट बैठने दीजिए फिर उसको कहिए कि आप दिखाओ तो अगर आपने ये देख लिया बहत्तर से पिछत्तर है तो सामान्य अस्सी के ऊपर तो हाई ब्लड प्रेशर बहत्तर के नीचे तो लो बढ़ जाता है घबरा रहा है तो वो खुद ही बताएगा नहीं मिला नहीं मिला ये है। नहीं मिला। ये बिख रहा है ये ना हाँ। ये को है ये तो आप जो है नाड़ी से देख के चेक करेंगे ना तो धोखा नहीं आता लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट धोखा देता है कई बार खराब हो गया तो वो तीन बीपी दिखा देता है तीन सौ बीस में आज भी मर जाता, लेकिन वो दिखा देता है कि आपका तीन सौ अभी मेरा हुआ था बंबई में मैं मेरे दोस्त के घर में बैठा था वो डॉक्टर है तो उसने नया नया लाया तो उसने कहा राजीव भाई में खरीद के लाया मैंने कहा चलो मैं मेरा चेक करता तो मैंने मेरे पे लगाया तो हाई बूटी मेरा 320 आया आना चाहिए 140 सौ चालीस आ गया तीन सौ बीस अब बेटे यार क्या हो रहा है तुमको अभी एडमिट करना पड़ेगा आरोसे मैंने कहा तुम चुपचाप बैठे मुझे कुछ नहीं हो रहा तो फिर कह लगा कैसे तो तो मैंने कहा पंश देखा देरी तो पंश निकाला तर, तो चौहत्तर तो मैंने कहा कि समझ में आया ये इंस्ट्रूमेंट गलती कर देता है नाड़ी कभी गलती नहीं करती तो इसलिए नाड़ी देखना सबसे अच्छा है आगे कहा